इससे पहले का श्लोक आया था पहले के श्लोक में क्या बताया था कि जो कर्मेंद्रियों का संयम करके और मन से विषयों का चिंतन करता रहता है वह विमूद आत्मा है और मिथ्याचरण करने वाला है ये कह जाता था। तो विमूड आत्मा और मिथ्याचरण करने वाला किसको कहा गया जो कर्मेंद्रियों का संयम करके मन से विषियों का स्मरण करता है मतलब कर्म नहीं करेगा और विषय चिंतन करेगा उसके विपरीत यहाँ पर आ रहा है उसके विपरीत यहाँ पर है मतलब जो क्या है कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म तू तो करता है वह श्रेष्ठ हिस्सा बताएंगे लगाइए यह क्या होगा यह तू इंद्रिया मनसा नियम में आरभ थे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सह विशिष लगाइए तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन य मनसाइंद्रिया नियम में असक्त कर्मेन्द्रिय कर्मयोग आरवते सह विशिष्यसे देखेंगे तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन य मनसाइंद्रिया नियम में असक्त हाँ। सन किंतु हे अर्जुन यो मनुष्य मनसा इंद्रियाणी नियम में या मनसा का कैसे ज्ञान इंद्रियां, मन से ज्ञान इंद्रियों का संयम करके या मन से ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करके कैसे ज्ञान इंद्रिया शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों की ओर दौड़ती है ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों की ओर कौन दौड़ती है ज्ञान इंद्रियां तो इन ज्ञानेन्द्रियों मन से ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करके असक्ता है असक्ति रहित होकर के कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभ है कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आरंभ करता है या कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को करता है ठीक है विषयों में जाने वाली जो सब स्पष्ट रूप विष्णु की ओर जोड़ने वाली जो ज्ञानेन्द्रिया हैं, उनको रोक करके और वो कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वाक वाक है ना कर्मेंद्री वाक है और तो पानी है पाद, पाद है इन्हीं से ही वैदिक कर्म संपन्न होंगे से तो अपने काम होंगे हैं, अपने शरीर निर्वाही के लिए क्रियाएं होंगी और वाक क्या है वाक पानी पाद। वायु उपस्थ से कोई वैदिक कर्म नहीं होना है है ना? आपके शरीर निर्वाह की क्रियाएं होंगी तो किन कर्मियों से कर्म होगा वाक पानी और शास्त्रीय कर्म इनसे होना है पाद से कहीं चल जा सकते है आप पंक्ति लगाएंगे टू हे अर्जुन यह जो व्यक्ति मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों का संयम करके आसक्ति असक्ता सन आशक्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को करता है वह सविशेषे होता है वह विशेषता वाला होता है अथवा वह श्रेष्ठ होता है तो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना बहुत अच्छा है उससे कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता है फल प्राप्त न होने पर भी दुखी नहीं होता है तो अपने कर्तव्य बुद्धि से क्यों किया तुमने इससे फल नहीं मिला भाई मेरा कर्तव्य था मैंने किया बहुत अच्छी बात है ये है ना अब ये अब ऐसी भावना न होने के कारण ये आदमी दुख उठाता रहता है जीवन में दुख आने का कारण यही है कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कर्म नहीं किया ज्ञान योग का अधिकारी बहुत दुर्लभ है अभी वहाँ पहुँच नहीं है तो शास्त्री कर्म करना चाहिए इसीलिए आदमी दुखी रहता है तू यह किंतु तू अर्जुन किंतु है अर्जुन यह जो मनुष्य किंतु हे अर्जुन जो मनुष्य पुनः कर्मी अधिकारी हो करके कर्म में ये दे ध्यान देना कर्म में अधिकृत अज्ञानी मनुष्य किंतु हे अर्जुन पुनः कर्म में अधिकृत जो अज्ञानी मनुष्य कैसा मनुष्य क्योंकि यदि आत्मज्ञान होगा तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी कहा है पर संसारी पावर जो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं उनकी अपेक्षा ये महान है कि नहीं उनकी अपेक्षा तो महान है किन्तु है अर्जुन कि पुनः कर्म अधिकारी जो अज्ञानी मनुष्य भाष्य में जो आया है इंद्रियाणी इंद्रियाणी का त्यार किया भाष्यकार ने बुद्धि इंद्रियाणी है यह का प्यार्थ कर दिया है कर्मण अधिकृता अज्ञा यह कर, कर दिया है ना कर्म अधिकारी अज्ञानी मनुष्य और इंद्रियाणी से क्या हो जाएगा बुद्धी मनसा नियम में आरमसा नियम तो इस श्लोक के पद है अर्जुन कर्मेंद्रिय से क्या किया वाक पाणी आदि आदि से पात ले लेना है लग जाएगा किंतु हे अर्जुन जो कर्म अधिकारी ज्ञानी मनुष्य मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरम्भ करता है ठीक है तो कैसे आसक्ति रहित होकर बताया था ना मारावते हैं क्या आरम्भ करता हैचारिथ्याचरण है आरम है। तो कर कर आरम है है। करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इतरस्मा अन्य अन्य मिथ्याचरण करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है पहले तो मिथ्याचरण करने वाला बताया ना हाँ क्या है की वो कर्में, कर्मेंद्रियों को रोक दिया मतलब कोई सेवा कार्य नहीं करता है कर्म योग नहीं करता है मन से भी चिंतन करता है ये अरम हुआ ना और इसको भगवान ने श्रेष्ठ कहा जो कर्म योग करने वाले को ये देखिएगा तो उसमें ऐसा होता है लग जाएगा यथा एवं यथा कार्य कारणार्थ क्योंकि ऐसा है इसलिए क्योंकि ऐसा है इसलिए क्या करना चाहिए तो भगवान बताते हैं देखो नियतम कुरु कर्म तम कर्म ध्या कर्मण शरीर यात्रा पी चाते न कर्मणतम कर्म करु तु, तु तुम नियत कर्म को करो तू नियत कर्म को करो बताएंगे नियत कर्म, बताएं कर्म जिसके लिए जिन कर्मों का अनिवार्यता विधान किया गया है वे कर्म कैसे है नियत कर्म बताएंगे की तुम नियत तुम नियत कर्म को करो आगे देखेंगे कर्म ज्या ही अकर्मण ही अकर्मण कर्म ज्या ही अकर्मणा ही, ही करते क्योंकि अकर्मणा करते क्युंकि क्युंकि क्युंकि क्युंकि कर्म ना करने की अपेक्षा क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म ज्या कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म ना करने की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है कर्म करना श्रेष्ठ है नियतम का है ना कर्म अभी अकर्मणा कर्म जाया क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और देखें देखेंगे क्या अकर्मणा अकर्मणा और कर्म ना करने से ते शरीर यात्रा अभी ना प्रसिद्धे थे तेरी तेरा शरीर का तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा और कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा है ना निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो सभी करते हैं और वैसे वो आलस्यवाद करते रहेंगे सेवा में शास्त्रीय कर्म योग में कर्मों में। अच्छा पाठ देखेंगे भाष्य नियतम नियतम का कार्य भाषाकार करते हैं नित्यम हुँ? अब नित्यम को समझाते हैं यो यशन कर्मणि अधिकृता फलाय चाह जो, जो मनुष्य जिस कर्म में अधिकृत है या जिस मनुष्य का जिस कर्म में अधिकार है क्या फलाय अश्रुतम और वह कर्म फल का जनक नहीं सुना गया है वह कर्म फल के लिए नहीं सुना गया है या वह कर्म फल का जनक नहीं सुना गया है तर नियतम कर्म वह कर्म वह नियत, नियत कर्म नित्य कर्म कहलाता है नियतम कर्ज नित्यम किया है ना वह नियत कर्मी क्या कहेंगे उसे नित्य कर्म नियत कर्म कहते हैं उसे क्या कहते हैं और नियत कर्ष नित्य बताया है ना नियत कर् क्या बताया नित्य अब नित्य को समझाते हैं कि जो जो मनुष्य जिस कर्म में अधिकृत है या जो मनुष्य जिस कर्म में अधिकारी है और वह कर्म फल के लिए नहीं सुना गया है वह उस मनुष्य के लिए नियत कर्म है ध्यान देना अब जैसे कि जो स्वर्ग की, की कामना के लिए जो कर्म कहे गए हैं धन की कामना से जो कर्म कहे गए है उन कर्मों को यहाँ लेना है, है? तो काम्य कर्मो से भिन्न कर्म लेना है यहाँ कैसा लेना है में कर्म कर्मों से भिन्न कर्म लेना है ठीक है जैसे का विधायक वाक्य है यहाँ कोई फल तो नहीं सुना गया ना और संध्या मुफासित हो रहा क्या से प्रतिदिन हम प्रतिदिन संध्य उपासन करना चाहिए अच्छा और तो ये जो मतलब काम्य कर्मों से भिन्न कर्मों को यहाँ पर लेना है और इसका अभिप्राय लिख सकते हैं पे आप यदि प्रत्यवाय श्रूयते तथ नियतम कर्म यदिणे प्रत्यवाय श्रूयते तद नियतम कर्म इतिभा यद अकरणे प्रत्यवाय श्रूयतेम इध नियतम कर्म इति नियतम हाँ ब्रह्मचारी है संदेव शासन करना है वेदाध्ययन करना है गुरु सेवा करनी है सब कैसे कर्म ही है, है। मतलब उसको वो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रत्यवाय होगा तो तो प्रतिभा का क्या है पाप ठीक है ना गृहस्थ आश्रमी है पंच महायज्ञ नहीं करेगा हो तो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रतिभा होगा ठीक है और तो ये जो फल के जनक नहीं कह रहे हैं अभी हमने भी लिखा है था ना ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य शंकर ने भी लिखा है कि उनको क्या है कि ये नित्य कर्मों के नित्य नित्य कर्मों के न करने से प्रतिभा होता है ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा वस्तु स्थिति वही है ठीक है हाँ और चतुर्दाशमी के लिए चतुर्थाशमी के लिए गृहस्थ आश्रम के कर्म है नहीं इसलिए उसको ना करने से प्रतिमाही नहीं है ऐसी भी बात है ना तो जिसके लिए जो है उसको ना करने से प्रतिवाय है ही ये भाव यही है यहाँ का पंक्ति देखेंगे हाँ वो कर्म का ऐसा है नियत कर्म है ठीक है तो न्यूतम कर्म गुरु अब वो युद्ध के मैदान में है अब उस समय युद्ध उसका कैसा कर्म है नियत कर्म है युद्ध को छोड़ देगा तो कर्तव्य तो कर्तव्य को छोड़ने से बड़ा भारी पाप हो जाता है विद्यार्थी है और नहीं पढ़ता है तो वो क्या है बहुत पाप होता है तो उसके लिए कर्तव्य है ना ये बहुत पाप होता है उससे क्या दो चार साल जिसके रोटी खाकर काट दो तो, का तो बहुत साफ हो जाता है जहां की रोटी खाने से किसी तरह से तो उसके लिए नियत कर्म हो गया ना साफ होता है अब देखेंगे यहाँ नियतम लग जाएगा कहा गया पाठ है अच्छा अब देखना यथा श्लोक में क्या था तुम नीतम कर्म करू की तू नियत कर्म को कर ही अकर्मणा कर्म ज्या ही करते क्योंकि अकर्मणा का अर्थ है कर्म न करने की अपेक्षा कर्म ज्याया कर्म करना श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है लगाइए भाष्य में यथा का अर्थ है क्योंकि यथा भाष्यकार ने जोड़ा है ना कर्म या कर्थ है अधिकतरम फलता क्योंकि कर्म करना क्यों कर्म, कर, क्यों कर्म करना फल की दृष्टि से श्रेष्ठ है अधिकतरम करते श्रेष्ठ ठीक है यह अधिक श्रेष्ठ कह सकते हैं क्योंकि कर्म क्योंकि कर्म करना फल की क्योंकि फल की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है कर्म करना कर जाएगा, जाएगा? क्योंकि कर्म करना फल की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है ही कर श्लोक में ही अकर्मणा है ही करते यशमा तो इसी को ऊपर उन्होंने यथा करके लिख दिया था यथा कोई अलग नहीं समझना यशमा दे और श्लोक में अकर्मणा आया है ना तो अकर्मणा का क्या अर्थ है अकर्णाथ या अनारंभ तो लगाएंगे ही अकर्मणा कर्म जया है क्योंकि कर्म ना आरंभ करने की अपेक्षा कर्म का आरंभ करना या कर्म करना अधिक फल वाला है या श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है, है चलिए और यार क्या अच्छा अकर्मणा तेरे शरीर यात्रा भी ना प्रसिद्ध है और कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा कथम शरीर यात्रा शरीर यात्रा करते शरीर स्थिति और शरीर की स्थिति भी नहीं हो शरीर की स्थिति रह पाएगी बिल्कुल कर्म ना करे तो शरीर भी खत्म ही हो जाएगा कब बल्कि काम न करने वालों का क्या है ज्यादा दुर्गति होती है शरीर की उनकी काम करने वाले ठीक ही है और यहाँ शास्त्रीय कर्म का प्रसंग है वैसे अफि क्या यहाँ पर ठीक है टेका अर्थ क्या है तो न प्रसिद्धे प्रसिद्धि ना कार्थ है गच्छेत अकर्मणा ना करना कर्म के ना करने से तेरे शरीर शरीर की स्थिति शरीर की स्थिति है ना तेरे शरीर की स्थिति का निर्वाह भी नहीं होगा प्रसिद्धि का एक अर्थ आप निर्वाह कर सकते हैं कि शरीर की स्थिति का निर्वाह भी नहीं होगा मतलब शरीर की स्थिति ऐसी नहीं रह पाएगी वैसे एक टीकाकार ने तो यहाँ कर से प्रतिष्ठा भी किया है कि अर्थ हो जाएगा प्रसिद्धि का अर्थ निर्वाह कर, कर सकते हैं या प्रतिष्ठा कर सकते हैं टीकाकार ने प्रतिष्ठा अर्थ किया है कि कर्म न करने से तेरे शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगी तेरे कर्म न करने से कर्म न करने से शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं, नहीं। होगी कर्म ना करें तो क्या प्रतिष्ठा मिलती क्या? नहीं। नहीं। है हाँ। क्या जो कुछ करने वाले जो है ना समाज के लिए उन्हीं को प्रतिष्ठा मिलती है न करने वाले को कोई तो तो पड़े रहते हैं जैसे कौन पूछता है या ऐसा तो यहाँ निर्वाह भी अर्थ किया है तो प्रतिष्ठा के भी किया है कर्म न करने से तेरे शरीर की स्थिति प्रतिष्ठा को भी प्राप्त नहीं होगी या तेरे शरीर की स्थिति का निर्वाह नहीं होगा देख लेना अत कर इसलिए कर्मा कर्म हो विशेष विशेषा लोक दृष्टा कर्म करने और ना करने का भेद लोक में देखा जाता है से भेदा हम्म इसलिए कर्म करने और ना करने का भेद लोक में देखा जाता है या दृष्टा कर प्रत्यक्ष कर सकते हैं कर्म करने और ना करने का भेद लोक में प्रत्यक्ष कर्म करने वालों का जो है महत्व तो होता है ना करने वालों का दूसरा है है ना किसी काम के नहीं रहते कर्म न करने वाले अब देखेंगे मनय से बंधनाथ बाद कर्म न कर्तव्य क्या यत मन्य से और कर तू जो ऐसा मानता है और तू जो यथ जो और तू जो ऐसा मानता है क्या कि बंधन कारक होने के कारण कर्म नहीं करना चाहिए बंधन कारक होने के कारण कर्म कर या, या मानना इति इतव्य या मानना भी असत है या इस प्रकार इस प्रकार तत्कार मानना इस प्रकार वह मानना भी अनुचित है कथम कैसे अनुचित है मानना तो बताते हैं कि का बंधन कारक होने के कारण कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्म से बंधन होता है ज्ञान से मुक्ति होती है इसलिए कर्म को छोड़ दें तो कहीं भी अनुचित है जब तक ज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त हुई तब तक कैसे कर्म करना छोड़ सकते हैं है ना नहीं तो दोनों तरफ से गए अब देखिए आजकल यही होता है दोनों तरफ से लोग चले जाते हैं बहुत लोगों की ये गति है है ना आप देख लेना आप बहुतों को ऐसा देख सकते हैं ये तो उधर ही देता है नी नी, ये यद्यर्थन तदर्थ कर्म सौदे मुख्य संग सर्था कर्मण अय कर्म बंधन यज्ञ कर्मण अन्य लोक अयम कर्म बंधन तुम कर्म कौंत मुक्त समाचार यज्ञ विष्णु है नज्ञ ही विष्णु है ये यज्ञ ही विष्णु है ये कहा जाए ना तो यहाँ यज्ञ का है यज्ञ के द्वारा आराध्य यज्ञ के द्वारा आराध्य कौन है विष्णु यज्ञ का अर्थ है यज्ञ यज्ञ शब्द का अर्थ यदि आराधना का साधन तब तो यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है यज्ञ का से क्या भी आ जाए इसके द्वारा यजन किया जाता है आराधना की जाती है उसे यज्ञ कहते हैं तब तो यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है और जिसकी आराधना की जाती है ऐसी विपत्ति करें तो यज्ञ शब्द किसका वाचक होता है विष्णु का हाँ क्रिया विष्णु नहीं है ध्यान रखना हाँ यज्ञो भाई विष्णु यज्ञ विष्णु भी यज्ञ है विष्णु भी या यज्ञ ही विष्णु है कह सकते यज्ञ का आराध्या है फिर इसी श्रुते इस शुर्त, ऐसी श्रुति होने से यज्ञ ईश्वर है यज्ञ क्या है, है। तदर्थम यज्ञ उस ईश्वर के लिए जो किया जाता है उस कर्म को कहते हैं यज्ञार्थ कर्म उस कर्म से क्या कहते हैं ईश्वर के लिए कर्म कैसे किया जाए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कैसे भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाता है कि कोई भी शास्त्रीय कर्म किया जाता है तो उसमें फल हमको मिले ऐसा भाव रहता है क्या भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाता है कि ये कर्म भगवान का है और कर्म करने के लिए भगवान ने आज्ञा दे रखी है इसलिए हमको कर्म करना कर्म, कर्म, कर्म करने की आज्ञा किसने दी है भगवान ने वेदों में आज्ञा दी है गीता में आज्ञा दी है और भगवत अर्पण बुद्धि से ये भाव रहता है हमें कुछ चाहिए नहीं कर्म करते उसमें भगवान से भी यही प्रार्थना करता है प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए कर्म करता रहेगा हमें कुछ नहीं कहेगी भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान करते है। हैं मुक्ति देते है अब देखेंगे आगे कि इसको प्यार से करेंगे भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा है क्या भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाने, जाने वाले कर्म, जाने कर्म की अपेक्षा अन्य कर्म में क्या कहेंगे भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म से अयम लोकहा का अर्थ है की यह मनुष्य कर्म बंधना का है की कर्म बंधन वाला होता है भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्मों से यह मनुष्य कर्म बंधन वाला होता है लग जाएगा अब अब लगाइए फिर चलो भाष्य देख लो यज्ञ वही विष्णु ऐसी श्रुक्ति होने से यज्ञ ईश्वर है तदर्थम यज्ञ ये ईश्वर के लिए जो किया जाता है या यज्ञ के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं यज्ञ करने मतलब ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म है या ईश्वर की आराधना मान मानकर किया जाने वाला कर्म है उसमें गीता में है ना स्व कर्मणा अपने कर्मों से मनुष्य भगवान की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है तो किस कर्म बीते है भगवान की आराधना रूप है आगे देखेंगे यज्ञ वही विष्णु ऐसा कहा गया फिर यज्ञासम कर्म हो गया तस्मात्मण उस यज्ञास कर्म से अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्रज्ञ मतलब क्या से कर्म से भिन्न अन्यत्र अन्यत्रिन्न ये लोका अयम लोका अयम लोकाकर्थ दिया इन्होने अधिकृता अधिकृता कर अधिकारी किसमें अधिकृत कर्म में अधिकृत हाँ तो उसका कर्म कृत अर्थ कर दिया लोकाकर्थ पहले किया अधिकृता फिर क्या दिया कर्मकृत अधिकृता कर्म कर्म करा व्यक्ति ज्ञात कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्मों से या कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म बंधन वाला होता है कर्म बंधना में समाज देखेंगे कर्म बंधनमय ये कर्म बंधन है जिसके लिए, जिसके कर्म बंधन है हाँ उसके लिए कर्म वह कर्म बंधन वाला होता है उसके लिए कर्म कैसा हो जाता है बंधन हाँ कर से बंधन बंधनकार एक मिनट यह मनुष्य कर्म वाला होता है ठीक है कर्म उसके लिए क्या होता है बंधन बन जाता है या बंधन करने वाला बन जाता है लग जाएगा कर्म बंधन है जिसके लिए उसे क्या कहेंगे कर्म बंधना कर्मकृत मनुष्य कर्माधिकारी मनुष्य न तू यज्ञार्थात मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों से वह वा कर्म वाला नहीं होता है न तू यज्ञार्थात करज्ञ कर्मो से, से वह कर्म बंधन वाला नहीं होता है अतः कर इसलिए श्लोक में आइए श्लोक में आप आएंगे तदर्थम कर्म कौन थे या मुक्त संज्ञा समाचार कौनते तदर्थम कर थे उसके लिए किसके लिए यज्ञार्थ यज्ञ के लिए या ईश्वर आराधना के लिए हे कौन से यज्ञ के लिए या भगवान के लिए मुक्त संज्ञा कर्म समाचार मुक्त संज्ञा का कि आसक्ति रहित होकर कर्म का आचरण करो इसलिए हे कुं यज्ञ के लिए आसक्ति रहित होकर कर्मों का आचरण करो ईश्वर बुद्धि से जो कर्म किए जाएंगे वो कैसे होंगे ये यज्ञार्थ कर्म होंगे या से कर्म होंगे देखेंगे कौन की पंक्ति अताकर् इसलिए तदर्थम क्योंकि यज्ञास कर्म बंधन कारक नहीं है इसे करना है दर्शन तदर्थम कर यज्ञार्थम कर्म कौनते मुद्द संज्ञा कर्म फल में आशक्ति को छोड़कर कर्म के फल में आशक्ति को छोड़ कर। तो तो देखते है छोड़कर तो या छोड़ते हाँ छोड़ कर न आसक्ति रहित तो होकर या शक्ति को छोड़ कर आशक्ति रहित होकर ऐसा निकलता है समाचार करते निर्वर्त मतलब करो अच्छा आठवें श्लोक में फिर एक बार देखेंगे ही लगा है ना तो ही करमात होता है एक बार फिर देखें। नहीं नहीं ठीक हो गया बता दिया हमने वो वो ठीक है जैसा बताया तो वही ठीक है ईटा क्या है, है। कर्म करत्यम क्या ईटा और इस कारण से अधिकारी मनुष्य को कर्म करना चाहिए इस कारण अधिकारी मनुष्य तो कर्म है? अभी तो एक कारण ये बताया की बंधन कारक कर्म है क्या मतलब क्या है की ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म बंधन कारक है क्या बंधन कारक नहीं, नहीं। तो का है ना नहीं। तो सभी कर्मों बंधन कारक है ये बात नहीं है अच्छा बुद्धि से कर्म करने पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से तो बहुत रास्ता खुल जाएगा मा और इस कारण अधिकारी मनुष्य को कर्म करना चाहिए किस कारण से देखेंगे सहय प्रजा श्रेष्ठ प्रजापति अने सहय्या उवाच पुरा, पुरा अवयपद पूर्व काल में ऐसा होता है अवय है पुरा उजापति अनेने प्रसविष्यध्व प्रसविष्यध्व एष वह अस्त इष्ट धुक् प्रसविष्यध्व एष वह इष्टकाम इष्टाधुक् लगाइए प्रजापति करता है प्रजापति प्रजा सृष्टवा प्रजापति पूरा प्रजा सृष्टवा प्रजापति ने पूर्व काल में प्रजा रचना करके प्रजापति ने पूर्व काल में पूर्व काली प्रजापति ने पूर्व काल में साय प्रजा सृष्टवा यज्ञ के सहित प्रजा रचना करके प्रजापति ने पूर्व काल में यज्ञ के सहित प्रजा रचना करके इसके सही यह रचना करके उवाच उवाच कहा, कहा का है क्या कहा अनेन अनेन है कहाज्ञेन इस यज्ञ के द्वारा उन्नति को प्राप्त करो इस यज्ञ के द्वारा उन्नति करो इस यज्ञ के द्वारा उन्नति करो अपना उत्थान करो ऐसा अर्थ या यज्ञ हुआ अर्थ है कि तुम्हारे लिए इष्ट काम धुक अस्तु अभी पदार्थों को प्रदान करने वाला हो ऐसा कर यज्ञ वह कर् तुमको इष्ट काम धुक अस्तु को प्रदान करने वाला हो यज्ञ ऊपर से आ रहा है ना इज्जत यह इज्जत मतलब जो पूजित होता है या जिसकी पूजा होती है इज्जत यह जो पूजित होता है जो आराधित होता है उसे यज्ञ कहेंगे तो यज्ञ का विष्णु आराध्य जो पूजित होता है जो आराधित होता है ऐसा जो है ना कर प्रत्यय करके बनाएंगे, तो यज्ञ का कार्य होगा विष्णु तो यज्ञ वही विष्णु अविज्ञते अनेना इस साधन से पूजित होता है तो यज्ञ का क्या होगी क्रिया है ना ये ध्यान रखना अच्छा तो ऊपर जो है ना यज्ञ में यज्ञ शब्द आया है भाष्यकार के अनुसार वो विष्णु का वाचक है किसका वाचक है विष्णु का हाँ और सहयो जो यज्ञ जो आया है तो यज्ञ के सहित तो प्रजा की रचना करके तो विष्णु के सहित प्रजा की रचना हुई है क्या नहीं वहाँ यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है सहयज्ञा में यज्ञ शब्द क्रिया का वाचक है वहाँ आराध्य विष्णु का वाचक है ये देखिएगा ऐसा भाष्यकार के अनुसार ऐसा लगाना यज्ञ सहय सहीद यज्ञ के सही प्रजाह से भाष्यकार ने क्या लिया है त्रियो वर्ण तीन वर्ण तीन वर्ण वाले मनुष्य हैं तीन वर्ण वाले मनुष्य ब्राह्मण के प्रजा का हुआ? हा। और फिर ताह लगाया है ना ता मतलब द्वितीय तो मतलब श्लोक में जो प्रजा आया है ये द्वितीय बोभोषनाथ है ये कैसा है क्योंकि सृष्टुआ का कर्म है प्रजा को उत्पन्न करके प्रजा को तो, करके, तो करु में द्वितीय आती है और प्रजा शब्द नित्य बहुवचना है प्रजाशब्दान्त ठीक देखा जाता है अमर कोश में बताया है प्रजा शब्द को और यहाँ जो पहले जो प्रजा त्रियो वर्ण ऐसा लिखा है ना भाषाकार ने में, तो यहाँ प्रजा प्रथमा बहुवचनात है यहाँ प्रजा कैसा है प्रथमा बहुवचनांत है और श्लोक में प्रजा द्वितीय बहुवचनांत है तभीता ऐसा कह दिया क्योंकि त्रियो वर्ण यदि द्वितीय वह प्रजा पहले लिखते है ना भाष्यकार से mm. भाष्यकार तो फिर वहाँ पर क्या कहते वर्णान ऐसा कहना पड़ता तीन त्रीन वर्णान क्या कहते वो mm. आ, त्रियो वर्ण अर्थ किया है इसका मतलब भाष्यकार ने पहले प्रजा शब्द प्रथमा बहुचान्त लिखा है ठीक है तो प्रजा का क्या अर्थ है त्रियो वर्ण और द्वितीय बहुवचन बहुवचन में क्या बनेगा प्रजा श्रेष्ठ आकर उत्पाद की प्रजापति ने पूर्व काल में यज्ञ के सहित तीन वर्णों को उत्पन्न करके पूरा कब सर्गा सृष्टि आदि काल में सृष्टि के आदि काल में वाच का है उत्तवान कहा ठीक है यज्ञ के सहित प्रजा की उत्पत्ति करके यज्ञ की उत्पत्ति का मतलब क्या है यज्ञ का विधान बता देना यही है यज्ञ का विधान ही है यज्ञ की उत्पत्ति है यज्ञ का विधान बता देना हाँ तो प्रजापति का है यहाँ पर प्रजा नाम सृष्टा प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजा को उत्पन्न करने वाले अब क्या कहा अन से क्या लेना यज्ञ प्रसविश्वम प्रासविश्वम का अर्थ किया है प्रसवाह और प्रसुवा का क्या अर्थ है वृद्धि है ना तो वृद्धि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए ताम कुरुधम उत्पत्ति को बाद में देखेंगे अर्थ है प्रसवा कुरुध्वम क्या है प्रसवा नहीं नहीं नहीं प्रसुवा नहीं बताता हूँ प्रसविश प्रसविश्वम को समझाते हैं वास्तुकार कैसे प्रसुवा का अर्थ है वृद्धि वृद्धि को करो प्रसुवा का वृद्धि ताम वृद्धि इसलिए ताम कहा है मतलब वृद्धि करते उन्नति उन्नति को करो ताम से लेना वृद्धि की उन्नति को करो।, करो किसके द्वारा इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को करो तो यहाँ पर ध्यान देना प्रसवा का एक अर्थ हुआ वृद्धि वृद्धि का अर्थ हुआ उन्नति उसको करो अब प्रसुवा का दूसरा अर्थ यहाँ पर है उत्पत्ति दूसरा अर्थ क्या है तो फिर ऐसा अर्थ करना कि सुकृत की, की उत्पत्ति करो उत्पत्ति ताम करो ध्वम फिर ताम से क्या लेना उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति करो की शुक्र सुकृत्त समझते हैं है क्या है पूर्ण हाँ किस यज्ञ के द्वारा सुकृत की उत्पत्ति करो प्रसभा एक अर्थ हो गया वृद्धि और प्रसुवा का दूसरा से क्या है उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति शुक्र की उत्पत्ति को करो पूर्ण की उत्पत्ति करो यज्ञ के द्वारा लग जाएगा एस यज्ञ कहा गया पाठ हाँ ठीक है ऐसा एस, है ना सुख में ऐसा से क्या लिया भाषा ने यज्ञ वह करते इस माकम या यज्ञ तुम सबके लिए अस्तु करते, हो काम करते देखना कामान दो दिखी इष्ट काम धुख क्या इष्ट काम धुख का स्टान कामान दो दिखी इष्ट काम धुप मतलब अर्थ अभिप्रेतान का क्या अर्थ है मतलब अभिष्ट और कामान का अर्थ है फल विशेषण और दोगी का अर्थ है देते क्या है देने, देने वाला हो कि यह तुम सबको अभीष्ट फल विशेषों को देने वाला हो अभीष्ट फल विशेषों को देने वाला हो। फल कहने से किसी भी फल का ग्रहण होगा फल फल कहने से क्या है हाँ तो फल विशेष मतलब विशेष फल जो चाहे जाते हैं जिनको मनुष्य चाहता है, है? हाँ की यह यज्ञ तुमको अभीष्ट फल विशेषों को देने वाला हो अभीष्ट फल सामान्य होता है कि फल विशेष होता है फल विशेष होता है है ना अभिष्ट है कोई फल तो आप इससे संतुष्ट हो जाओगे है ना? नोकि हर फल से संतुष्ट नहीं होंगे तो फल सामान्य से कोई अभिष्ट नहीं होता है क्या होता है फल विशेष हाँ इसलिए जो है ना फल विशेष आन आयत हैज्ञ तुम सबको अभीष्ट फल विशेष देने वाला हो अच्छा ठीक है अभिष्ट फल देने वाला हो तो अभिष्ट फल जो है ना चित शुद्धि होकर ज्ञान उत्पत्ति भी हो जाएगी ठीक है यदि से लौकिक पारलौकिक सब कुछ प्राप्त होता है और वेद कैसे वेद तो भगवान की आज्ञा रूप माने गए क्या भगवान की आज्ञा रूप वेद है इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए कथम कैसे क्योंकि वेद तो ईश्वरी संविधान है वेद क्या है तभी वेद को अनादि काना जाता है जैसे भगवान अनादि है तो भगवान का संविधान भी अनादि है तभी अनादि अनादिशी वेदों को माना जाता है देखेंगे। कथम कैसे तो पाठ देखिए ये देवान ते परस्परम भावयता श्रेय परम वाव्य देवान भावयता अन भावय वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवश्यक है भावयत अन कथन अवरणिका में है ना कि इसके उन्नति को करो तो कैसे उन्नति को करें है और यज्ञ अभी फल देने वाला कैसे हो ये प्रश्न है ना कथम कैसे कैसे हम उन्नति को करें कैसे अभी सफल फल देने वाला हो तो बताते हैं अनेन देवान भावियत अनेन से लेना यज्ञ के द्वारा देवान भावयत के देवताओं को संतुष्ट करो यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो या यज्ञ के द्वारा देवताओं की तृप्ति करो यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो ते देवा वह भावयंतु और वे देवा वे देवता तुमको संतुष्ट करे वे देवता तो जो देवताओं की आराधना करता है देवता उसको अभिष्ट फल प्रदान करते हैं ते देवा देवता तुमको संतुष्ट करें परस्परम भाव इस प्रकार परस्पर में एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए इस प्रकार परस्पर में संतुष्ट करते हुए परम श्रेय अवश्य कि परम श्रेय को प्राप्त करोगे परम श्रेय को प्राप्त करोगे हाँ मतलब कर्म करते हुए चीज शुद्धि होकर यदि ज्ञान हो गया तो परम श्रेय क्या मिलेगा बहुत और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो भी स्वर्ग तो मिल ही जाएगा सत्कर्म करने वाले का शास्त्रीय कर्म करने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है अधोगति नहीं होती है अब देखेंगे देवान देवान से क्या लिया इंद्रादीन है अन इस यज्ञ के द्वारा इंद्रादी देवताओं का पोषण करो या इंद्रादी देवताओं को संतुष्ट करो भाव्यत का अर्थ वर्ध्यत उनको बढ़ाओ अर्थात संतुष्ट करो है ना वृद्धि करो संतुष्ट करो ऐसा अर्थ है अनिल से क्या लेना ते से क्या ते देवाहा, भाव देवा भावयतु का आप आप्यांतु का क्या अर्थ है कि आपको पोषण करें या संतुष्ट करें आप आप्यंतु का क्या अर्थ है पोषण करें या संतुष्ट करें कैसे पोषण करें वृष्टि आदि ना वह का क्या अर्थ है युष्मान वे देवता तुम वर्षा आदि के द्वारा तुमको संतुष्ट करें वर्षा आदि के द्वारा तुमको संतुष्ट करे वर्षा नहीं होगी तो अकाल फर जाएगा खाना पीना नहीं मिलेगा अब कुछ दिन बाद यही होगा बरसात सब बंद हो रही है जल का स्तर नीचे जा रहा है सब भूख के अस्त मर जाएगा उसमें बाद देख लेना पानी नहीं मिलेगा अन्नी नहीं मिलेगा जल की तो कमी आ रही है और इसको तो कोई वैज्ञानिक जल की वृद्धि कर सकता है क्या जल की जल की तो वृद्धि नहीं कर सकते हैं तो यही सब होगा धीरे धीरे समय भी रहा है पेड़ लोग काट देते हैं आश्रम बनाने के लिए भी लोग पेड़ काट देते हैं अब पेड़ काटने से वर्षा कम हो जाती है पेड़ जितने अधिक होंगे उतनी अधिक वर्षा होगी और पेड़ों के प्रति प्रेम किसी का रह नहीं गया जंगल में जो पक्षी रहते हैं पशु रहते हैं पेड़ पौधे हैं भगवान इनको बरसा देते हैं तो काटने से हो गई है। और फिर पाप भी बढ़ रहा है लोगों की जो है ना बुद्धियां भी भ्रष्ट हो रही है इसलिए भी वर्षा रुकती है अब तो देखेंगे तो तभी जिन्होंने मीमांसा पढ़ी है वहा कर्म करने का अधिकारी बताया ना सुखी भीत काल जीवित विशेषण बताया जो कर्म का अधिकारी है जिसका पवित्र जीवन है वही कर्म करने का अधिकारी है जिसका निषिद्ध जीवन है आचरण है वो तो कर्म का भी अधिकारी वह करते क्या हैं, युष्मान एवं परस्परम कर्त अन्यूनम एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए श्रेया परम ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे क्या प्राप्ति से मोक्ष मतलब परस्पर को संतुष्ट करते हुए ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे लग जाएगा एक दूसरे को परस्पर को संतुष्ट करते हुए ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष रूप पर श्रेय को प्राप्त करोगे वा कर अथवा अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे कब यदि ज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग रूप परम को प्राप्त करोगे शास्त्रीय कर्म करने वाले का अधोगति नहीं होती है स्वर्ग अच्छा आगे देखेंगे किमच और कर्म में करना चाहिए क्यों करना चाहिए तो भगवान बताते हैं देखिए इस भोगान, भोगान ही वह देवा दास्यंत यज्ञ दत्तान तय दत्ताये आप्रदेय तय दत्ता आप सह सह ही करते क्योंकि यज्ञ भाविता देवा वह इष्टान भोगान दास्यते ही करते यस्मात् क्योंकि क्या कहेंगे ही यज्ञ भाविता देवा वह इष्टान भोगान ही करते क्योंकि यज्ञ भाविता अर्थ यज्ञ के द्वारा संतुष्ट किए हुए देवाह देवता द्वारा संतुष्ट किए हुए यज्ञ के द्वारा संतुष्ट किए हुए देवता ते है ना ते न्या है कि तुम ए, क्या है यहाँ पर वो वह वह करते इस मध्यम कि तुम सबको यज्ञ के द्वारा संतुष्ट हुए हुए देवता तुम सबको स्टान भोगान दास अभीष्ट पदार्थ प्रदान करेंगे इष्टान करते अभिष्टान भोगान करते पदार्थ के अभिष्ट पदार्थों को प्रदान करेंगे कौन प्रदान करेगा कैसे देवता यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता हाँ तो यज्ञ से आराधना से देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए भगवान की आराधना करो यज्ञों के द्वारा करो जप के द्वारा करो कीर्तन के द्वारा करो किसी भी प्रकार करना चाहिए वैसे शास्त्री कर्मों का प्रसंग है पर किसी भी प्रकार भगवान की आराधना करो पंक्ति देखेंगे लगे देखो इसका फिर देखो भस्म में स्थान का अर्थ है अभिप्रेता मतलब अभिष्ट भोगान ही वह कर्त्यम देवा दास्यंतर मतलब वितरण करेंगे या देंगे कौन सा वो अभीष्ट पदार्थ कौन कौन देंगे जो व्यक्ति चाहेगा स्त्री पुत्र, पशु पुत्र पुत्रादी स्त्री पशु पुत्र पुत्रादि जो चाहेगा सब देवता देंगे यज्ञ भाविता का अर्थ यज्ञ वर्दिता वर्दिता का अर्थ क्या है तो मतलब यज्ञों से संतुष्ट देवता अब hey, के द्वारा दत्तान hey, दिए गए पदार्थों को, uh, को एजाय इन देवताओं को अर्पित न करके इन देवताओं को अर्पित अभ्या कर से इन देवताओं को अप्रदाय अर्पित न करके यो भूमते है जो सेवन करता है जो सेवन करता है जो खाता है है ना? उपयोग करता देवताओं के द्वारा दिए गए इन पदार्थों को जो देवताओं को अर्पित न करके उपयोग करता है होगा चोरी है। इसलिए कोई भी वस्तु हो पहले देव अर्पण करना चाहिए है ना भगवत अर्पण करना चाहिए अन्य आगवान को अर्पित करना चाहिए वस्त्र है नया वस्त्र हो तो पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए बाद में करना चाहिए ऐसा सीधे नहीं करना चाहिए अब देखेंगे सही देव ही दत्तान, दत्तान के आगे क्या है भोगान उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को अप्रदाय मतलब कि उन देवताओं के द्वारा दिए गए पदार्थों को भोगान करते पदार्थों को और करते क्या लिखा है कि इन देवताओं को न देकर उनके द्वारा दिए गए पदार्थों को इन देवताओं को अर्पित न करके दिया है उनको भानर्पित आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ऋण न चुका कर, जब देवता देते हैं तो ऋण चुकाना चाहिए देवताओं ने दिया उनको देवताओं को अर्पित करो की भगवान के लिए देवताओं के लिए गए पदार्थों से देवताओं का ऋण न चुका करके जो उपयोग करता है अर्थात अपनी देह और इंद्रियों को तिप्त करता है देह और इंद्रियों को थित थित करता है तस्करा दे पारी देव देवी के भाग का अपहरण करने वाला देव आदि के भाग का अपहरण करने वाला वो तस्करी है चोरी ही है, ही है। तो जो भी हो पहले भगवान करना चाहिए अच्छा अब देखेंगे ये अभी ये पुनः पुनः जो अब बता रहे हैं कि पहले पंच महायज्ञ पंच महायज्ञ का नियम था सभी गृहस्थ करते थे उसके देवताओं को अर्पित हो जाता था अभी भी उसकी औपचारिकता तो घरों में चलती लोग अग्नि को डाल देते चिटी को डाल देते और वही एक चंद है घरों में अभी आगे पुनः जो लोग देखेंगे यज्ञ शिष्टासी प्रसन्नता के कारण यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यंते से ही ते तू, अगम सर्वकिल भुंजते आत्म कारण आते यज्ञासी हुए को खाने वाले भाष्यकार बताएंगे यज्ञ से शेष बचे शे शे हुए अमृत नामक अन्न को खाने वाले या अमृत मुल्य अन्न को खाने वाले है ना यज्ञ से शेष बचे शे हुए शे अन्य को खाने वाले सठपुरुष संता का क्या था सतपुरुष शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले सतगुरु से सर किलते सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं वो भी क्या है कि परिश्रम से अर्जित किया हुआ अन्न हो बेईमानी का चोरी का ठगी का ना हो अपने खून पसीने से परिश्रम से किया हुआ अन्न हो और फिर उसके द्वारा देवताओं की आराधना करके देवताओं को अर्पित करके खाया जाए तो सब पाप से छूट जाता है केवल खाने पीने से कोई पाप से नहीं छूट जाएगा बोलो बढ़िया बढ़िया बनना कर खा रहे पाप से रही हो गए थे नहीं पर परिश्रम करके उसको अर्पित करो फिर देवताओं को अर्पित करो है हुए <laughs> ये ये अन्न को खाने वाले सतपुरुष सब किल मुचनते सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं रही हो जाते हैं भुंजते ते तू अघम पापा ते पापा तू अघम भुंजते यहाँ पापा कर पापिया हमने बताया ना पाप सब्ज निन है और पापा अस्थि मतवर्धी अस्पृत्य करेंगे तो क्या हो जाएगा पाप करने वाला आप है ना पाप जिसका है पापी ते पापा तू और आजकल तो पिता को भी लोग पापा कहते हैं अच्छा <laughs> नहीं, नहीं सब पिता <laughs> का इतना बड़ा उपकार होता है पुत्र पर पापा कह रहा है <laughs> वो तो व्याघात दोष जैसा बड़ा भारी मूर्खता है न? किसी भारतीय व्यक्ति को पापा नहीं कहना चाहिए यह यह तो बिल्कुल अब ना ऐसा महाभास ने कहा अघम बुंजते हैं पाप खाते है वे पापी तो पाप खाते है कौन ये आत्मकारनाथ पचन की जो अपने लिए अन्न को पकाते हैं जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं ये आत्म कारण पचनती अगम बंधते जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं वे पापी तो पाप को खाते हैं किसको खाते हैं पाप रहे हैं देव आराधना के लिए पकाना चाहिए किसके लिए, लिए, चाहिए। लिए? जीवारा भाव जीवारा की ही बात है ना मन में भाव है कि हम भगवान के लिए पका रहे हैं देवताओं की आराधना के लिए पका रहे हैं भावना ही प्रधान हो जाती है यहाँ पर वो भाव आ जाए तो अच्छी बात है और देखेंगे भावना ही है देवयदि निर्वर्त देखिए देवयज्ञ आदि को संपन्न करके कल देवयदि कल लिखा दूंगा अभी कुछ पंक्तियाँ लगा लेंगे देवयज्ञ आदि को संपन्न करके निर्वर्त का क्या अर्थ है संपन्न करके देव यज्ञ आदि को संपन्न करके उससे शेष बचे हुए अन्य को सत्ष्टम कर उससे शेष बचे हुए अन्य को सत्ष्टम अमृताख्यम असनम असनम कर यहाँ पर अन्य जिसे खाया जाए उसे असन कहते हैं या भोजन अन्य या भोजन है यहाँ पर असनम कि देव देवयदि को संपन्न करके उससे शेष रखे हुए अमृत नाम के अन्न को अब ध्यान देंगे असितुम शीलम एसाम आ? ऐसा देखेंगे यज्ञ सिस्टम असितुम शीलम ऐसा यज्ञ असिम क्या लेंगे यज्ञ सिस्टम सिस्टम से क्या देंगे यज्ञ सिस्टम है ना तिस्टम अर्थ है यज्ञ सिस्टम या देव यज्ञ सिस्टम है कि तज्ञ यज्ञ यज्ञ सिस्टम अस्तुम शीलम सामते यज्ञ शिष्टासीना है यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को खाना जिनका स्वभाव है उन्हें क्या कहेंगे यज्ञ शिष्टासीना ये गोवचन में है हाँ इसे सत्पुरुष मुचनते स्वर किल विषय सभी पापों से छूट जाते हैं सर उफाप यहाँ से कल बताएंगे आए ओम पूर्णमतः पूर्णमीनम पूर्ण पूर्णम उद्यती पूर्ण श्या पूर्णमा पूर्ण शाम